अब स्थूल प्रपंच निरूपण चलेगा अत्र चतुर्विध सकल स्थूल शरीर एक बुद्धि विषयतया विषय तन बन, व जलाशय बध्वा जल बधवा समस्ट जैसे पढ़ाई से पाठ किस में है किस पुस्तक में पुस्तक में है किसके पास जैसे पढ़ाई से पाठ है देखो फिर मैं पढ़ता हूँ अभी चतुर्ध सकल स्थूल पाठ किसमें किसमें नहीं नहीं है नहीं। है, ना नहीं? नहीं। है, नहीं। नहीं। है करके शरीर एक व्यक्ति चतुर्विध सक एक आने का अद्धि विषय है वर्णव जलाशय बधवा और जलासे बधवा ऐसे ऐसे लिखो वर्णव जलासे बधवा है उसके बाद लेखना वृक्ष समस्टी, वो जलाशय बधवा समिरी वृक्ष व जल बदवा व्यस्टिवृक्ष जल बदव जलाशय बदवा समीर वृक्ष व जल बद्वा व्यस्टिवती वन जैसे जलाशय जैसे एकत्व विवक्षा से समि है वृक्ष जैसे जल जैसे व्यष्टि है पहला आया है ठीक इसी प्रकार चतुर्विद सकल स्थूल शरीरम चार प्रकार स्थूल स्थूल शरीर है जयरायुज अंडज स्वेदज उद्विज जितने स्थूल शरीर है सौ में एक बुद्धि करने पर समि है अनेक बुद्धि विषय व्यष्टि तो समि बेष्टि बहुत समि भी है बृष्टि भी है वृक्ष जैसे समष्टि कहेंगे तो वन होता है बृष्टि कहेंगे तो वृक्ष होता है जलाशय समि जल होता है बृष्टि इसी प्रकार यहाँ भी चारों प्रकार स्थूल शरीर जितने हैं सब में एक बुद्धि विषय होने से वन जैसे जलाशय जैसे समि हो जाएगी अब वृक्ष जैसे जल अनेक बुद्धि विषय होने पर बेष्टि एकानेक बुद्धि विषय तैयार दिया है एकानेक बुद्धि विषय तैयार बेष्टि समि तो कहीं ऐसा पाठ है वन जलाशय बधवा वृक्ष ब एक साथ रह करके समिष्टि भवत समि भी है बेष्टि भी है एतत ष्टि उपहितम चैतन्यन रो ये समी हो गया एक बुद्धि चार प्रकार शरीर सूल शरीर में एक बुद्धि करने पर ये हुई समी होता चैतन्य का नाम हो गया वैश्वाणर विराट भी नाम हैते सर्व नवाद विविधम राजमच वैश्वर है सर्वनराभिमानी सर्वन होने से वैश्वानर नरे संज्ञाया नर से नर पर रहते विश्व का आकार को दीर्घ हो गया विश्व नर बना विश्व नैश्वान सर्वनर सर्वनरअि वैश्वान नाम हुआ और विराट नाम है वि राज विविधम राजते थे विराट विविधम विभिन्न प्रकार से राजमान राज विराट हुआ तो वैश्वान रह सर्वनर अभिमानी है सबके स्थल में समस्त स्थूल में हमेशा अभिमान करने वाले का नाम है वैशान और विराट भी है व्यष्टि में एक एक स्थूल शरीर में अभिमान करने का नाम विश्व आगे कहेंगे असे ऐसा समष्टि ही स्थूल शरीरम अन्न विकार अन्नमय कोश ये समस्ट को स्थूल शरीर कहेंगे और अन्न का विकार कार्य होने से इसका नाम अन्नमय कोश है स्थूल शरीर अन्न कोश है स्थूल भोग आयतन स्थूल शरीरम स्थूल भोग का आश्रय होने से इसको स्थूल शरीर कहा जाता है है में भोग होता जागृत अवस्था में स्थूल भोग होता है में सूक्ष्म की आवासना में भोग है वस्तु तो कुछ नहीं है वह सूक्ष्म है जागृत में स्थूल भोग होता है भोग का आयतन होने से इसको स्थूल शरीर कहते हैं और पंचीकृत भूत का स्थूल भूत का कार्य स्थूल शरीर जागृत व्याप दिश्यको जागृत भी कहते हैं जागृत भी स्थूल शरीर अन्नम एक कहा जाता है समस्ती जो विराट भैया एक ही है ये तथा व्यष्टि उपहितम चैतन्यम अभी अभी बताया यही चारों प्रकार स्थूल शरीर व्यष्टि भी है समि भी है एक बुद्धि विषय तो ना समि है व्यष्टि बुद्धि विषय अलग अलग करेंगे तो व्यष्टि नाम है बेष्ट अलग अलग पृथक स्थूल शरीर बेष्टि उपहित चैतन्य विश्वित उचित है स्थूल शरीर अभिमान का नाम वैश्वान विराट हुआ और बेष्टि स्थूल शरीर अभिमानी का नाम विश्व है ये शरीर उपहित चैतन्य को विश्व कहा जाता है सूक्ष्म शरीर अभिमान अपरित्यज स्थूल शरीर आदि प्रविष्ट सूक्ष्म का त्याग नहीं करके स्थूल शरीर में प्रविष्ट हुआ अश्पेशा व्यि अष्टि भी इसको स्थूल शरीर भी कहा जाएगा और अन्न विकार अन्न अन्या नहीं अन्न भोजन अन्न विकार हेतु तो अन्नम कैसे समष्टिअन्नमेकोश है ये भी अन्नमेकोश और समष्टि जागृत का ही भी जागृत है स्थल शरीर है कहा जाएगा तदनमेतौ विश्ववैशाणर दिग्वाताकुण क्रमंत्रित श्रोत्रादींद्रियपंचक्र शब्दस्पर्श रूपरसगंधानेपेन्द्र यम प्रजापति क्रियंत्रितगादींद्रिपंचक्रदचनादानगमन विसर्गानंद चंद्रचतुर्मुखशंकरच्युत क्रियंत्रिति मनोबुद्धिहंकार चिताख्यनारीद्रियचतुष्क क्रम संकल्प निश्चय सर्वानेतान वही मेतो विश्व अहंकार सर्वानेत जा तदनमेतौ विश्वर विश्वचैतन्य व्यिस्थूलचैत चैतन्य वा ये दो दोनों में ज्ञानेंद्रिय की देवता तत्वपति में पहला आया इसमें एक साथ कह देते हैं। दोनों के ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेंद्रिय की देवता क्रम से कहा दिया दिग वातार्क वरुणासी भी श्रोत से दिग्ग देवता तत्व आया श्रवण इंद्रिय के अभिमानी देवता अनुग्राही का देवता है दिग् और स्रोत केन्द्र के वायु चक्ष इंद्र के अर्क उसके बाद रसन इंद्र के वरुण घर के अश्विन से अश्विन क्रमियंत्रित क्रम से दिख बात अर्क असली अश्वि पांच ज्ञान इंद्रिय का क्रम से रहना श्रोत्राद्री इंद्रिय पंच ज्ञान स्रोत्र के बाद कौन सा इंद्र है त्व त्व के बाद थे। चक्षु चक्षु बाद रसन इंद्रिय उसके बाद घृण पांच भूतों के अलग अलग क्रम से देवताओं का नाम कह दिया इसे अलग अलग समझे ना किसी इंद्र की देवता अधिष्ठात देवता कौन ही है इसमें आ गया दिग्वा तर्क वरुण अश्वी क्रम से श्रोत इंद्रिय त्विन्द्रिय चक्ष इंद्रिय रसन इंद्रिय घृण इंद्रिय की देवता ये क्रम से उनके नियंत्रित देवता इंद्रिय में रह करके इंद्रिया के अनुग्राह इंद्रिया का नियंत्रण करते है अधिष्ठात देवता है श्रोतराद्रींद पंच के नहन करते हैं समष्टि और व्यक्ति क्रमा शब्द स्पर्श रूपंधान से शब्द स्पर्श होगा त्विंद्र से शब्द स्पर्श रूप चक्षु से रसन रस इंद्र से गंध घृण इंद्र से ये एक एक साथ विषय बता दिया पांच इंद्रिय के अधिष्ठात देवता पांच इंद्र का विशेष में आ गई फिर इस प्रकार कर्मेन्द्र के लिए के देवता अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति हैत्वोदय में क्या आया वाचो वन्नी वाघ इंद्र का वन्य अधिष्ठाती देवता अग्नि है वाघ इंद्र की उसके बाद इंद्र हो गया श्रोत भाघ के बाद हस्तर इंद्र हस्तर इंद्र हस्त के इंद्र देवता है रूपेन्द्र का पाद का उपेन्द्र विष्णु है यम हो गया पायव इंद्र के प्रजापति उपस्थ इंद्र के अधिष्ठाति देवता इनके द्वारा नियंत्रित है बाघाद्रिय पंचगण क्रमश वचन बाघिंद्र के द्वारा आदान हस्त से गमन पाद्रिय के द्वारा विसर्ग पायव के द्वारा आनंद उपस्थ इंद्र के द्वारा ये विषय कह दिया और चार है मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों के देवता कह दिया मन का है चंद्र चतुर्मुख है बुद्धि का और शंकर है अहंकार का अचित चित्त है अच्छा है चित्त अभिमानी देवता चार अभिमानी चंद्र चतुर्मुख शंकर ये चार ही कण के मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधिष्ठात देवता है अनुग्राह अंतर इंद्र चतुष्क्रम विषय भी मन का विषय संकल्प बुद्धि का निश्चय अहंकार का और चित्त का चैत्य स्मरण आदि सर्वान एता स्थूल विषयान अनुभवत ये सब स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं अनुभवत दिवचन विश्व तेजसऊ विश्व तेजस विश्व वैशान विश्व और वैशाण दोनों स्थूल विषय इस प्रकार इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं ये मांडू के श्रुति में जागरित स्थान बाहर है प्रज्ञा जागृत हैदगत प्रतिमाब आकाशवच पूरा पहले आया था जिस प्रकार इस प्रकार समझना दोनों में अभेद है विश्व और वैशाणर और तथापि अनेर अनेर का विश्व वैशाणर हो उपहित है विश्व समिपहितर जैसे में एक विवक्षा तो करके वन विवक्षा तो कर करेंगे इस तो प्रकार स्थूल व्यस्टि समि हो स्थूल व्यस्टि है उपहित चैतन्य विश्व है और समष्टि उपहित है, है वैशाणर ये दोनों व्यष्टि समि शरीर न तदउपहित चैतन्य विश्व बैशा न दोनों शरीर और दोनों उपहुक्त चैतन्य में अभेद है वन वृक्षवत जैसे वन वृक्ष अभेदे वृक्ष नाम करेंगे अवचिन्न आकाश वृक्ष अवच्छिन्न आकाश वनावच्छिन्न आकाश एक ही, ही है ठीक इस प्रकार वृष्टि उपहुत चैतन्य समी उपहुक्त चैतन्य ही है अर्थात विश्व वैशाण एक ही है जलाशय जलगत जलवत् तदगत प्रतिबिंब आकाशवच इसे जलासे जल अभिप्राय से जल सम अभिप्राय से जलासे एकत्वने जलासे इसी प्रकार हो गया, बलग अभिप्राय से अनेक अभिप्राय से समि एकत्व तो विवक्षया तो और जिस प्रकार जलासे में जलाशय जले में प्रतिबिंब एक ही, ही है, ठीक इस प्रकार समिउित चैतन्यपहित चैतन्य विश्व बैशा एक ही अभेदे जैसे पूर्ववधर के साथ प्राज्ञ का अभेद कहा था हिरण्य के साथ कहा गया था इस प्रकार विश्व अभेद समझना एवं पंचीकृत पंचभूत स्थूल प्रपंच उत्पत्ति पंचीकृत पंचभूत से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है महाप्रपंच निरूपण एसा स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचा समष्टि एको महान प्रपंच होती स्थूल सूक्ष्म स्थूल प्रपंच अभी का सूक्ष्म कारण आया है उपहित चैतन्य का नाम स्थूल उपहित चैतन्य हो गया विश्वरुवान सूक्ष्म चैतन्य व्यष्टि का नाम हो गया तेजस समष्टि हो गया हिरण्यगर कारण है प्राग्ञ और ईश्वर और प्रपंच है शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर स्थूल के अंतर्गत जागृत अवस्था सूक्ष्म अवस्था कारण सुश्रुति है ये सब जितने है प्रपंच है एको महान प्रपंच सब मिलाकर करके स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच सब मिलाएंगे तो एक महाप्रपंच होता है यथा अभांतर बना नाम एक महत्व वन सब अलग अलग है सब मिला करके जाऊ अरण्य पर्वत अलग अलग है नाम अलग अलग रहता है सब मिला दे तो एक ही इतने मिला रहता था कि एक स्थान से दूसरे बन का बहुत दूर तक लगा रहता है उसमें व्याघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं वो एक स्थान से दूसरे नाम गांव गांव के आसपास पास अलग अलग नाम कहते हैं मिला हुआ रहता है सब मिल करके महाभन हो जाता है यथावा जलाशय नाम समस्ती एक महान जलाशय छोटे छोटे जलाशय मिलकर के वर्षा के समय पानी मिलने पर जलाशय बड़ा हो जाता है वैश्वानरादि तेजस प्राज्ञा चैतन्यमी अवांतर वनाव्छन आकाशवत अबांतर जलाशयगत प्रतिम्ब आकाशवत च एकमे वैश्वरादी स्वर पर्यत जित एक ही, ही है। अभांतर वनावचना आकाश हो महावनाव न हो जलाशय प्रतिमा आकाश हो और अभार जलासे पूरा जलाशय एक ही अभ्याम महाप्रपंच तद उपहित चैतन्यभ्याम जो महाप्रपंच और महाप्रपंच उपहित चैतन्य दोनों का तप्ताय पिंडवत अभिव्यक्तम तद अनुपहित चैतन्य अभिव्यक्त होता है दोनों से अभिव्यक्त तप्ता पिंडवत जैसे अयपिंड लोहा के पिंड गर्म कर दिया लाल हो गया लोह और अग्नि का विवेक नहीं होता है एक तो हुआ अभिवीक्त हुआ तद अनुपहित चैतन्य सदअ सदे तप्ताह पिंडवत अभिवीतम सद अनुपहित चैतन्य वाक्य से वाच्य विवीत सद लक्ष्यमती तत्ता है पिंडवत अभिवीतम सत अभिवीत होने पर अनुपहित चैतन्य ही वाच्यर्थ होता है सर्व ख ब्रह्म वाक्य से वाच्य सर्व ख ब्रह्म यहाँ जो ब्रह्म कहा है वह अनुपहित चैतन ही अभिवीक्त होकर के महाप्रपंच तदुपित चैतन्य उससे विविध नहीं होने से एक तो आरोपित होकर अनुपित चैतन्य वाच्य होता है अब पृथ्व जब समझ लेंगे अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध है और ये उपहित चैतन्य में अलग है उपाधि के कारण अलग नाम हुआ विविध तो हो जाएगा तो सर्व ख शुद्ध चैतन्य तो लक्ष्यमा ये अनुपहित चैतन्य वाच्य होता है लक्ष्य होता है तत्व तो का वाच्यर्थ है उपहित चैतन्य लक्ष्य है शुद्ध चैतन्य वाच्यार्थ में उपाधि उपहित स्व मिला करके है और वही अनुपहित ही, ही उपाधि युक्त होने पर उपहित हो जाता है विवेक नहीं होने पर ही वाच्यार्थ होता है पृथक विवेक करके अधिष्ठान रूप चैतन्य ले लिया उपाधि को अलग कर दिया तो लक्ष्य ही होता है इस प्रकार यहाँ भी जो महाप्रपंच बताया जितने स्थूल शरीर सूक्ष्मी वैशान हिरण्य गर्भ ईश्वर उप चैतन्य का तीन नाम उपाधि में कारण प्रपंच ये सब जितने है सब के साथ अनुप च का शुद्ध का विवेक नहीं होने पर शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान रहेगा और बाकी अध्यस्त है भ्रम स्थल में सर्वत्र अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों का ऐक्य आरोपित तो होता है इदम रजत कहते हैं इदम अधिष्ठान है रजत अध्यस्त है दोनों का एकत्र तो भ्रम होता है सत्यानी कृत्य भाष्यकार भगवान ने कहा एक सत्य एक मिथ्या दोनों के मिला करके अन्योन्याध्यास होता है एकत्व अध्यास होता है वाच्यर्थ तो में शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान भी रहेगा उपहित चैतन्य उपाधि सब कुछ मिला हुआ है वो वाच्यर्थ होता है सर्वम खल ब्रह्म इत्यादि में तत्व स्वयं तत्पद का वाच्यार्थ होगा और जो हो जाएगा अध्यस्त मिथ्या है अधिष्ठान सत्य ही शुद्ध चैतन्य उपाधि उपाहित सब को छोड़ दे केवल शुद्ध ले अधिष्ठान को तो तत्पद का हुई लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य सर्वम कल्वितं ब्रह्म का भी लक्ष्यार्थ ब्रह्म वही शुद्ध होता है वाच्यार्थ में सब उपाधि उपाहित सब मिल गया उपाधि उपाहित सब मिथ्या उपाधि कल्पित होने से उपाधि भी कल्पित है कल्पित अंश छोड़ देंगे तो सत्यांश अधिष्ठान अंश रहता है विवेक नहीं होने पर सब को मिला करके वाच्य होता है और विवेक पृथक पर अधिष्ठान चैतन्य अनुपहित चैतन्य लक्ष्य होता है एवं वस्तुनि अध्यारोप सामान्य प्रदर्शित तो यही आरंभ हुआ था अध्यारोप अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से निष्प्रपंच ब्रह्म का ही प्रपंच विस्तार से कहा जाता है अभी यहाँ तक अध्यारोप कहा गया पहले लक्षण है वस्तु अवस्तु आरोप अध्यारोप राज्य में जैसे सर्प है असर्वभूत सर्प की कल्पना होती इस प्रकार वस्तु में अवस्थ आरोप अध्यारोप है वस्तु सच्चिदानंद ब्रह्म अवस्थु सारा प्रपंच है अध्यारोप सामान्य रूप से दिखाया अभी इधानीम प्रत्येगात्म इदम अयम आरोप विशेषता उच्य थे प्रत्येगात्मा एक मी अतगा प्रत्येगात्म अयम आरोपयती विशेष तो है कौन कैसे आरोपकर्ता है? कहते हैं अति संस्कार व्यक्ति आत्मा ज्यादा पुत्र इत्यादि श्रुते सस्व स्वुत्रे स्वस्म स्वुत्रे प्रेम दर्शना पुत्रे पुष्टे नष्टे अहम एवं पुष्ट हो नष्ट इत्यादि अनुभव कोई सामान्य लोग कहते पुत्र ही आत्मा है उसे प्रमाण देते आत्मा, आत्मा, आत्मा भी पुत्र नाम आत्मा ही पुत्र आत्मा भी जाए थे पुत्र आत्मा ही पुत्र से उत्पन्न होता है सूत्र में कहा और अपने में जैसे स्वस्वरूप में प्रेम है अपने पुत्र प्रेम है कहीं कहीं बहुत अज्ञान के कारण पुत्र में अधिक प्रेम देखते है अधिक प्रेम अधिकेम दर्शन अपने बड़ा कोसे पुत्र मर गया तो मम्मी मर गया नष्ट हो गया ऐसे सब अनुभव होता है इसलिए पुत्र ही आत्मा ऐसे सामान्य लोग कहते हैं और चार वा का मत उसके बाद देह पे आत्मा कहते है चार वा कहते पुरुष का विकास है आप लोग को मानो ये अन्नर अन्नर स्थूल सर रही आत्मा है प्रदीप्त गृहहा पुत्र परि त्यजी स निर्गम दर्शनाथ पुत्र आत्मा तो कहते है घर अग्नि से संयुक्त हो गया और उस समय ऐसी स्थिति है वो पुत्र को लेकर नहीं जा सकते जब चल जाए तो समय बचाए नहीं तो मर जाएगा पुत्र ले को लेने को जाए तो रक्षा नहीं करे तो पुत्र को फेंक करके भाग जाता है अपन रक्षा कर लेते हैं नहीं अपन समय और पुत्र, पुत्र को छोड़कर भागना पड़ता है पुत्र ले सकता है तो ले सकता तो है कभी लेने के नहीं लेने के जाते तो भाग जाता है तो कहा प्रदीप तो गृह परिचय जाए पुत्र को छोड़ कर भी सबसे निर्गमन दर्शन आ निकल जाता है इसमें पुत्र आत्मा नहीं ये शारीरही आत्मा है और अनुभव भी है मैं स्थूल हूँ ऐसा अनुभव होता है ना नहीं स्थूल हूँ पतला हूँ कोई कोई दुखी होते हैं, बड़ा दुर्बल हूँ बड़ा परेशान करते मोटा बनने के लिए कोई कोई तो मोटा बहुत होने से बड़े दुखी होकर के पतला होने चाहते है कोई दुर्बल हो चाहते है मोटा बन जाए दुर्बल जो है मोटा नहीं बन पाता है दुखी रहता है और मोटा बहुत होता है वो चाहता है तो पतला नहीं हो पाता है ये स्वभाव सोच करके दुखी होते है अनुभव करते मैं स्थूलो हम कृषि गौरव हम, हम मनुष्य हम ये जो अनुभव है ये प्रमाण है कि शरीर आत्मा है अहम तो कहते हो आत्मा स्थूलो हम कृषो हम इत्यादि अनुभव स्थूल शरीर आत्मा है बदती चार वाक्य क्या कहता है स्थूल शरीर ही आत्मा है ये पुत्र का आत्मा मानने के अभी थोड़ा उपस्थिति है बाह्य है पुत्र उसके अपेक्षा देह में आत्मा बद चार में अन्य भेद भी है चार भेद है अपरस क्या कहता है ते दे प्रजापतिम पितरं एत्य इंद्रियाना मभावे होम बधिरो आत्म, आत्म, ये आत्मने प्रजापतिभावी इसमें इंद्रिया आत्मा दे दिया इंद्रिया अन्य आत्मा इंद्रिया अन्य न्या लिख दो इंद्रिया न्या, न्या दो। आत्मा यदि बदती इंद्रियो का आत्मा कहता है तो दाण प्रजापति पितरम एत ब्रुय दो प्राण इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय और प्राण उस प्रजापति के पास जाकर के कहा तो प्रजापति के पास जाने वाले इंद्रिय ही इंद्रियों को प्राण शब्द से कहा जाता है श्रोते तो इंद्रिया अभाव है शरीर चलन अभाव है इंद्रिया नहीं रहे तो चलन ही नहीं होगा शरीर के पीछा इंद्रिय प्रधान है और अनुभवता में कान हूं बधिर हूं हूँ तो चक्षु नष्ट हुआ में मैं अंधव में बधिर तो इंद्रिय ही आत्मा है इंद्रियाणी एवं आत्मा इंद्रियाणी आत्मा ऐसे कहता है दूसरा चार और एक चार कहता है प्राणों आत्मा कहता है अपर चार वाक अनु अंतर अंतर अंतर चाहिए अन्यतर नहीं अन्यो अंतर आत्मा अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय तू ये अन्नमय के अंदर है दूसरा है प्राणमय आत्मा कहा गया इसलिए प्राण को आत्मा कहता है प्राण अभाव इंद्रिया चलन आयोगा प्राण नहीं रहे इंद्रिय रहे तो क्या करेंगे इंद्रिय में कुछ नहीं व्यापार होता है प्राण ही आत्मा है प्राण नहीं हो तो इंद्रिया का चलन आदि भी नहीं होगा व्यापार नहीं कर सकते है और अहम असनायावान अहम पिपासावान इस अनुभव आचो क्षुत पिपासा वाला मैं हूँ ये तो प्राण का धर्म ही क्षुत पिपासा असनाया क्षुदा है पिपाशा है कृष्ण जल पीने की चाहे पा तुम चाहे पिपाशा ऐसे असनायावान बुभुख्यु पिपासु इस अनुभव होता है इसलिए प्राण आत्मा बदती ये तृतीय चार वाक हो गया चतुर्थ कहता है अन्य अंतरात्मा मनोमय और प्राण में अंतर है अन्य अंतर यह नहीं चाहे अंतरात्मा मनोमय इत्यादि श्रुति से मन से श्रुप प्राणादे अभा मन सो गया सुवस्था तो इंद्र काम नहीं करते है और प्राण चलता है प्राण वो भी नहीं जानता है अन्य लोग कहते हैं अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इतना अनुभव मैं संकल्प विकल्प करता हूँ तो संकल्प विकल्प करने वाली तो आत्मा है मन आत्मा ही मनो का आत्मा मानते हैं अरे बौद्ध मत में वो कहते बुद्धि की आत्मा मानते हैं है ंदे भगवतः ईश्वरो गुरु आत्मे मूर्ति वेद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नम शाति शांति शांति